भगवत गीता, शांकर भाष्य अध्याय तीन शास्त्र से प्रवृत्ति निवृत्ति विषयभूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्य बुद्धि योगे बुद्धि बुद्धिचा इस गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रवृत्ति विषयक योगबुद्धि और निवृत्ति विषयक बुद्धि ऐसी दो बुद्धियाँ दिखलाई है तत्र त्र प्रजहादा काम आरभ्य आध्यायरिसमें सांख्यबुद्ध्याश्रितास कर्तव्य उसे सन्नीषतया उक्ता ऐसा ब्राह्मी स्थिति इति वहाँ सांख्यबुद्धि का आश्रय लेने वालों के लिए प्रजहाती यदा कामान इस श्लोक से लेकर अध्याय समाप्ति तक सर्व कर्मों का त्याग करना कर्तव्य बदलाकर ऐसा ब्राह्मी स्थिति इस श्लोक में उसी ज्ञान निष्ठा से उनका कृता होना बदलाया है अर्जुनाय चर्मण्यवाधिकारस्थे माते इति कर्म एव कर्तव्य उत्तवा योगबुद्धि आश्रि न तत एव श्रेयः प्राप्तिम उतवान परंतु अर्जुन को तेरा कर्म में ही अधिकार है कर्म न करने में तेरी प्रीति न होनी चाहिए इत्यादि वचनों से ऐसा कहा कि योग बुद्धि का आश्रय लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिए पर उसी से मुक्ति की प्राप्ति नहीं बतलाई तदेत आलक्ष्य पर्याकुली भूत बुद्धि अर्जुन उवाच इस बात को विचार कर अर्जुन की बुद्धि व्याकुल हो गई और वे बोले जायसी चेत इत्यादि कथम भक्ताय श्रेयि येयसाधन सांख्यबुद्धिष्ठा श्राव्चि मामणि दृष्टानैकर्थयुक्ति अपि अभी श्रेयः प्राप्तिफले इति युक्तः पर्याकुली भाव अर्जुन से कल्याण चाहने वाले भक्त के लिए मोक्ष का साक्षात साधन जो सांख्य बुद्धि निष्ठा है उसे सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक अनर्थों से युक्त है और क्रम से आगे बढ़ने पर भी इसी जन्म में एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति रूप फल जिनका निश्चित नहीं है ऐसे कर्मों में मुझे भगवान क्यों लगाते हैं इस प्रकार अर्जुन का व्याकुल होना उचित ही है तदनुरूप प्रश्न जयसी चेत इत्यादि और उस व्याकुलता के अनुकूल ही यह जा जायसी चेत इत्यादि प्रश्न है प्रश्नापाकरणवाक्यम भगवता उत्तम यथोक्त विभाग विशेष शास्त्रे इस प्रश्न को प्रवृत्त इस प्रश्न को निवृत्त करने वाले वचन भी भगवान में पूर्वोक्त विभाग विषयक शास्त्र में जहाँ निष्ठा और कर्म निष्ठा का अलग अलग वर्णन है कहे हैं केर्जुन अर्जुनस्य प्रश्नार्थम अन्यथा कल्पय्वा तत्प्रकूल भगवतः प्रतिवचन वर्णयन्ति यथाच चमना संबंध ग्रंथे गीता निरूँ तत्प्रतिकूलम च यह पुनः प्रसर प्रति प्रश्न प्रति प्रतिवचन्यो अर्थम निरूपयती तो भी कितने ही टिकाकार अर्जुन के प्रश्न का प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान का उत्तर बतलाते हैं तथा तो पहले भूमिका में स्वयं जैसा गीता का तात्पर्य बतला आए हैं उससे भी यहाँ प्रश्न और उत्तर का अर्थ विपरीत प्रतिपादन करते हैं कथम जीव तबा आश्रमीण ज्ञानकमणो सीताे नि अर्थ्य उत्तर विशेषता यज्जीश्रुतिचोदिता कर्मा पज्य केवला एव मोक्षतेका इति, इति कैसे सो so, कहते हैं कि वहाँ भूमिका में तो उन टीकाकारों ने ऐसे कहा है कि गीता शास्त्र में सब आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय निरूपण किया है और विशेष रूप से यह भी कहा है कि जब तक जीवे अग्निहोत्रादि कर्म करता रहे इत्यादि श्रुति विहित कर्मों का त्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है इस सिद्धांत का गीता शास्त्र में निश्चित रूप से निषेध है यह तो आश्रम विकल्पम दर्शयता यावत् जीव यावज्जीव श्रुतिचोदिता एवं कर्मण परित्याग उक्तः परंतु यहाँ तीसरे अध्याय में उन्होंने आश्रमों का विकल्प दिखलाते हुए जब तक जीव इत्यादि श्रुतिविहित कर्मों का ही त्याग बतलाया है तत्कथम ईदृश विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान श्रोता वा कथम विरुद्ध अर्थम अवधारिये इससे यह संकल्प यह शंका होती है कि इस प्रकार के विरुद्ध अर्थ वाले वचन भगवान अर्जुन से कैसे कहते और सुनने वाला अर्जुन भी ऐसे विरुद्ध अर्थ को कैसे स्वीकार करता तत्र एतस्याद गृहस्थान एवं स्रोतकर्म परित्यागेन केवलाद ज्ञानाद मोक्षः प्रतिषिध्यते नतु तो इति पूर्वपक्ष यदि वहां भूमिका में ऐसा अभिप्राय हो कि गृहस्थ के लिए ही स्रोतकर्म के त्याग पूर्वक केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का निषेध किया है दूसरे आश्रम वालों के लिए नहीं तो एतद् एकद पूर्वोत्तर विरुद्धम कथम सर्वाश्रमीण ज्ञानकमणो निश्चितः अर्थ इति प्रतिज्ञाया प्रति कथम तद्दम कवला ज्ञा मोक्ष ब्रूियाद आश्रमारा उत्तरपक्ष य पूर्व पूर्वापरव ही है क्योंकि सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय जीता शास्त्र का निश्चित अभिप्राय है ऐसी प्रतिज्ञा करके इसके विपरीत यहां दूसरे आश्रम वालों के लिए वे केवल ज्ञान से मोक्ष कैसे बतलाते अथमतम श्रोतकर्मा अथमत स्रौतकर्मापेक्षत वचनम केवलाद एव ज्ञाना स्रौतकर्मरहिता गृहस्था मोक्षा प्रतिषिध्यते तत्र गृहस्था विद्यम अपि स्मारत कर्म अविद्यमानवद उपेक्ष ज्ञानाद एव केवलाद न मोक्ष उच्यते इति पूर्वपक्ष कदाचित ऐसा मान लें कि यह कहना श्रोत कर्म की अपेक्षा से है अर्थात कर्म से रहित केवल ज्ञान से गृहस्थों के लिए मोक्ष का निषेध किया गया है उसमें जो केवल ज्ञान से गृहस्थों का मोक्ष नहीं होता ऐसा कहा है वह विद्यमान कर्म की भी अविद्यम के सदिश उपेक्षा करके कहा है एक विरुद्ध कथम एव एवं कर्मणा समुचिता ज्ञानाद् मोक्षः प्रतिसिद्ध्यते न तो इति कथम विवेकि शक्यम अवधारित उत्तरपक्ष यह भी विरुद्ध है क्योंकि गृहस्थ के लिए ही केवल कर्म के साथ मिले हुए ज्ञान से मोक्ष का प्रतिषेध किया है दूसरे आश्रम वालों के लिए नहीं यह विचारवान मनुष्य कैसे मान सकता है किंच यदि मोक्ष साधन स्मरता कर्माणी ऊर्धरेतस समुच्चीये तथा गृहस्थ अपि अभी इष्यता एव समुच्चय न श्रौत दूसरी यह भी है कि यदि ऊर्जरेताओं को मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ केवल स्मार्त कर्म के समुच्चय की ही आवश्यकता है तो इस न्याय से गृहस्थों के लिए भी केवल स्मार्त कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुच्चय आवश्यक समझा जाना चाहिए कर्मों के साथ नहीं अथ स्रोतै स्मारतः चृहस्थ से एवं समुच्चयों मोक्षाय सामतु ऊर्धरेतु स्मार्थ कर्ममात्रुचिताद ज्ञानादि मोक्ष पुरपक्ष यदि ऐसा माने कि गृहस्थ को ही मोक्ष के लिए श्रोत और स्मार्थ दोनों प्रकार के कर्मों के साथ ज्ञान के समुच्चय की आवश्यकता है ऊर्धरेताओं को का तो एवं स्मार्थ उपयुक्त ज्ञान से मोक्ष हो जाता है एवं एव सृहस्थ से बाहुल्यम श्रोतम स्मरत च बहु दुख रूप कर्मशिश आरोप सैत्पथ ऐसा माल लेने से तो गृहस्थ के ही सिर पर विशेष परिश्रम युक्त और अति श्रोत अतिदुखरूप्रोतस्मर्त दोनों प्रकार के कर्मों का बोझ बोझलादना हुआ असगृहस्थ बाहुल्य कारणाद। मोक्ष स्याद न कर्म स्रोतनृत्यकर्म रहित पूर्वपथ यदि कहा जाए कि बहुत परिश्रम होने के कारण गृहस्थ की ही मुक्ति होती है अन्य आश्रमों में स्रोत कर्मों का अभाव होने के कारण अन्य आश्रम वालों का मोक्ष नहीं होता तो तदपीति असत सर्वोपनिषत्सु इतिहास पुराण योगशास्त्रे च ज्ञानांगत्व मुमुक्षो सर्वकर्म संन्यास विधानाद आश्रम विकल्प समुच्चय विधानदच श्रुति स्मृतो उत्तर पक्ष यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब उपनिषद इतिहास पुराण और योग शास्त्रों में मुमुक्षु के लिए ज्ञान का अंग मानकर कर्मों के सन्यास का विधान किया है तथा श्रुति स्मृतियों में आश्रमों के विकल्प और समुच्चय भी विधान है ब्रह्मचर्य से गृहस्थ गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से सन्यास ग्रहण करना चाहिए यह समुच्चय का विधान है और ब्रह्मचर्य से अथवा गृहस्थ से या वान से सन्यास ग्रहण करें यह आश्रमों के विकल्प का विधान है सिद्ध तरह सर्वाश्रमीणाम ज्ञानकर्म यो समुच्चय पूर्व तब तो सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय सिद्ध हो जाता है न विमुक्षो सर्वकर्म संयास विधान विधात्तरपथ नहीं क्योंकि मुख्यु के लिए सर्व सर्वकर्मों के त्याग का विधान है व्युत्थिक्षाचर्य तिरती तस्यासमेशा तपसाइ न्यासएवा त्यरेचयत न कर्मणा न प्रजया धन्य त्याग नईक मृतत्वमानशु अमृतत्मानशु ब्रह्मचर्यादेव ब्रब्रजेत इत्याद्या श्रुतिय सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर भिक्षावृत्ति का अवलंबन करते हैं इसलिए इन सब तपों में सन्यास को ही श्रेष्ठ कहते हैं संन्यास ही श्रेष्ठ बताया गया है न कर्म से न प्रजा से न धन से पर केवल त्याग से ही कई एक महापुरुष को प्राप्त हुए हैं ब्रह्मचर्य से ही सन्यास ग्रहण करें इत्यादि त्रृतिवचन है त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्याृते त्यज उभे तेन त्यक्तवा तेनाज त्यज। संसारमे निस्सारम दृष्ट्वा सारदीक्षया परम वैराग्यश्रिता बृहस्पति अपि कचं प्रति कर्मणा बद्यते जंतुर्विदया च विमुच्यते तस्मा कर्म न कुरी यतेत इति बृहस्पति ने भी कच से कहा है कि धर्म और अधर्म को छोड़ सत्य और झूठ दोनों को छोड़ सत्य और झूठ दोनों को छोड़कर जिस अंधकार से इनको छोड़ता है और उसको भी छोड़ संसार को सार रहित देखकर पर वैराग्य के आश्रित हुए पुरुष सार वस्तु के दर्शन की इच्छा से विवाह किए बिना ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यास ग्रहण करते हैं शुकाुशासनम यह अपनी सर्वकर्माणी मनुषासन्यसी इत्यादि व्यास जी ने भी सुखदेव जी को शिक्षा देते समय कहा है कि जीव कर्मों से बंधता है और ज्ञान से मुक्त होता है इसलिए आत्मतत्व के ज्ञाता यति कर्म नहीं करते सुखानुशासनम इह अपि सर्वकर्माणी मनसा सं्यस्य इत्यादि यहाँ गीता में भी सब कर्मों को मन से छोड़कर इत्यादि वचन कहे हैं मोक्षस्य च कार्यवाद मुमोक्षोह कर्मानर्थक्यम मोक्ष अकार्य है अर्थात किसी क्रिया से प्राप्त होने वाला नहीं है इससे भी मुमुक्षु के लिए कर्म व्यस्त है नित्यानि प्रत्यवाय परिहाराथम अनुष्ठे चेत पूर्व पक्ष यदि ऐसा कहें कि प्रत्यवाय दूर करने के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना आवश्यक है तो विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से जो पाप लगता है उसका नाम प्रत्यवाय है न असन्यासी विषयवाद प्रत्यवाय प्राप्त है न ही अग्निकाराद्य करणा संन्यासीन प्रत्यवाय कल्पयुत शक्यो यथा ब्रह्मचारीण असन्यासीना अभी कर्मिणा उत्तर पर यह कहना ठीक नहीं क्योंकि प्रत्यवाय की प्राप्ति सन्यासी के लिए नहीं असन्यासी के लिए है जो सन्यासी नहीं है ऐसे कर्म करने वाले गृहस्थों को और ब्रह्मचारियों को भी जिस प्रकार विहित कर्म न करने से प्रतिवाय होता है वैसे अग्निहोत्रादि कर्म न करने से सन्यासी के लिए प्रतिवाय प्राप्त की कल्पना नहीं की जा सकती